सपन स विषयाण बाह्यक सपन उपरमे काश्पा बाह्यक स विषयाण विषय के साथ बाह्यक सपन उपरमे सूते मेरे अपने व्यापार से उपरत हो जाते जागृत काल में व्यापार करते हैं सप निद्रा काल में उपरत हो जाते हैं अतस्तेम जागरणम धर्म तो जागरण धर्म हो गया बाह्य कर्ण विषय के साथ उनका धर्म जागरण के धर्म हो गया बाह्य इंद्रिय इंद्रिय विषय के साथ जागृति इत उत्तर महा जगते है, है इसका उत्तर सुप्तु श्रोत्रादिशु कर्णेश नवद्वार दे प्राणाग्राणादि पंचवाह अग्न एव अग्न जागृति श्रोत्रादि सुप्त तो हो जाते हैं व्यापार से ऊपरत तो हो जाते हैं पूरे इसी शर्ण नवद्वार देह में प्राण द्वारा अग्नि प्राण आदि पंचवायु अग्नि वस्तु अग्नय एवं अग्नय अग्नि तुल्य जागृत रहते है प्राण अग्नय एवं एत पुरे जागृति अंत में कहा पांच वायु है प्राण अग्नि रूपे गर्भपत्यो हो वहाँ ऐसापान पान बाय को कहा गर्भपत्याग्नि व्याहनो अनुहारचन अनुहारचन हो गया दक्षिणा के व्यान यद गारहपत्याद प्रन्यते प्रणयनाद गर्भपत्याद प्रणीयते गारहपत्यग्निश लाते प्रणय न होना गर्भपत्याग्नि प्रणीयतस्मादि अग्नि गर्भपत्याग्नि गर्भपत्य हो गया अपन आह गौण्य प्राण आहविअग्न प्राणतुल्य है आहव्य अग्नि प्राणतुल्य हो ग्यग्नि हो गया अपान और ज्ञान हो गया अनाहार पचन तीन का प्राणिव गौण मेह प्राण में अग्निवास्तव वास्तवनी गौण है अग्न इव अपानस्य से अपान अनेन है गाभपत्य गाभपत्य होष अपान उसके लिए हेतु दिया है यद गारह पत्याणय प्रणयनाद ये हेतु उसका संबंध करना बीच में व्यानो उसको छोड़ इसको छोड़कर के हवा ऐसा यद गारह प्रत्याद प्रणीयते प्रणयनाद ये उसके साथ संबंध करना अपान से गारह पत यद गारहपत्याद प्रणीयते प्रणयनाद इतनी इधम वाक्य व्यवहित बीच में व्यवधान हुआ अनुहार्य पोचन व्यवहित होने पर भी हेतुत्व उसके हेतु रूप से घटाते अग्नि गर्भपत्यु अग्नि अग्नि क्या है क्योंकि अग्नय अग्नय का प्राण अग्नि तुल्य है तो अग्नि के सादृश्य क्या है गर्भपत्य हो वा ऐ स्वपान ये बताया गर्भपत्य अपानतुल्य कथम कैसे है स्मारद गर्भपति यद गारहत्याद प्रणयते प्रणयनाद ये तो हो तो गया यद गार्भपत्याद रह का अस्माद गर्भपत्याद अग्नि अग्निहोत्र जब करते हैं गार्हपत्य अग्नि से लेकर के आहविन अग्नि लेकर के भवन किया जाता है ये तो अग्नि आहव्य प्रणीय उससे लिया जाता है प्रणयनाथ उसको लेते हैं गर्भपत्य अग्नि से प्रणयनाथ प्रणीय अस्मादित प्रणयन जिससे लेते हैं आहविन अग्नि को गार्भपति ने उसे लेते हैं प्रणीय अस्मादिति प्रणयन हो गया गर्भपत्य प्रणयनाद गापत्य विशेषण मिह प्रणयनाद गापत्य हो गया उपान प्रणयन गारहत्य प्रणयन गापत्य तत्सृष्टम तो आहवन प्राणी वाक्यम साध्य विधान पूर्व व्याचे उसके संबंध आहविन गर्भपत्य से आहन उभग्या आहवन्य प्राण ये वाक्य साध कथन पूर्वक व्याख्यान करते हैं तो तथा सुप्तस्य से अन वृत्ते प्राण मुखनाशिकँ सचर अतः आहवस्थाण सप्त अवृत्ते अन वृत्तेज सुप्ते अन वृत्ते सुप्त सुप्त पुरुष से अन वृत्ते प्रणीत प्राण अपान से प्राण है जैसे मुखनाशिक मुखनाशिक से वायु निकता है बाहर निकलता है वो प्राण के नीचे गति अपान का इत्यात आहावन स्थान है प्राण प्राण हो गया आहावन्य स्थान ठीक है मैं गारह पत्यत्व उपान अंतर्गछ दिशती गारह पत्यत्व ने कहा गया अपान अपान अंदर जाता है नीचे गच्छ दिशती दि। बहिर्गछन जब अंदर प्राण यहाँ से नीचे जाता है नीचे इधर से गति अपान गति और बाहर जब निकलता है तो प्राण की गति तो अंदर जाने पर वायु खींचते हैं प्राण तब तो निर्गत अपान से निकला जैसे प्राण हो गया अहावनिय क्योंकि अहावन अग्नि गार अग्नि से लाते हैं यहाँ इस प्रकार अपान से प्राण निकला जैसे होता है परित्यक्तम व्यानो अनुहार्य पचन बीच में जो आ गया व्याहानो अनुहार्य पचन वो परित उसकी व्याख्या नहीं हुई थी वाक्य में इधानी व्याचस् अभी यहाँ व्याख्यान करते भगवान वैसे व्यानस्तु हृदयात दक्षिण सुशीर द्वारा निर्गमांत दक्षिण दिख संबंधात अनुहार्य पचन दक्षिणाग्नि अनुहार्य पचन का नाम दक्षिणाग्नि दो नाम है व्यान है हृदय के दक्षिण सुशिर सूश छिद्र के द्वारा निकलता है दक्षिण दिख है दक्षिणाग्नि में दक्षिण दिख व्यान भी हृदय के दक्षिण दस निकलता है इसलिए दक्षिणा प्रच्न व्यान हो गायत्री विद्याम गायत्री उपासना कही गई गयी त्रदय से पंचदेव सुशय ये हृदय में पांच देव के छिद्र, छिद्र है इसे आरम्भ करके अतय से दक्षिण सुशी स व्याहन तत्म ऐसे कहा गया दक्षिण छिद्र व्यान ही और के अधिष्ठा देवता इतन व्याहन दक्षिण सुस्थ निर्गमनम दक्षिण छिद्रशनीक अन्ह्यपचन सदृश्य अहार पचन दक्षिण दिख संबंधी इवि दक्षिण दिग्सि दक्षिण दिख संबंधी व्याहन सेहनो अन्हारे पचन होता अोता अग्निहोत्र से यदुस निश्वासो अग्निहोत्रा आहुतिव निवतीम साम्म साम्य शरीर स्थितिभा नयती यो अग्निस्थानियोपि होता च आहुत नेतृत्व उछ्वास निश्वासो निश्वास उसे और निश्वास ग्रहण करना ये तो आहुति ये दोनों आहुति है समान हो गया समान लेने वाला समान समान नहुति मनोह बा यजमान यजमान मनो है यजमान तुल्य तो हो गया इष्टफलम एवं उदाहरण इष्टफल जैसे या कर अग्निहोत्र का निशिष्ट फल प्राप्त तो होता है ये उदाहन उदाह ही कराता है सैनम यजमान अहर अहर ब्रह्म गमय प्रतिदिन यजमान को ब्रह्म पहुंचाता है में होता अग्निहोत्र के होता हवन करने वाला यद कार्य यस्मात्स निश्वासो अग्निहोत्र आहुतीव उच्वास निश्वास को दो अग्निहोत्र आहुति जैसे दो है ऐसे है उत्यम द्वित सामान्य देव द्वित्व है अग्निहोत्र आहुति में द्वित्व उश्वास उच्छ्वास निश्वास द्वित्व है ठीक है हत्र चाहिए अग्निहोत्र से होता होता क्या था हवन करता होम से करता ऋत्विक है उत्तर वाक्य नहीं थी आगे उत्तर वाक्य से ऋत्विक अत्र उच्छ्वास निश्वास ओर आहुति पूर्व यद उच्छास निश्वासो ये आहुति यद कह करके प्रसिद्ध रूप से कैसे कहेंगे उच्छास निश्वास आहूति है पहले तो सिद्ध नहीं तो सिद्धवत निर्देश नहीं हो सकता है तो सामान तत्शब अमन्वया च और यद उच्छ्वास निश्वास आहूति समय सो सा तो सान के साथ इसका संबंध नहीं होगा वाक्य वाक्य कृत्वा विजेति को तीन वाक्य करके ये अन्वय बताते भगवान भाष्य कारण नहीं तो यद निर्देश नहीं होगा सामान उसके साथ अन्वय नहीं होगा इसलिए अध्याय करके कटाते स्नात करना सिद्ध होता निर्देश नहीं होगा हेतु हो गया उच्छ्वास निश्वासो अग्नोत्रहुति वो उच्छ्वास निश्वास अग्निहोत्री तो लेकिन उच्छ्वास निश्वास इतंतरम आहुति पदम भाष्य अध्याहृत्य उश्वासो आहुति आहूति पदम भाष्य में अह करके ये तो उच्छ्वास निश्वासो आहूति ये उच्छ्वास निश्वास आहूति हे आहवण्य अठिकन अग्निहोत्र आहुतिव आहवण्य अहवण्य है अधिकरण जिसका में आहवण अग्निहोत्र आहुति प्रक्षेप करते हैं तो आहवण्य अकर्ण यहाँ आहुत तो अग्निहोत्र आहुतिव अग्निहोत्र आहुति हो गए उच्छ्वास निश्वास सामने दिवित साम्यव एक अन्व हो गया यदु्वास निश्वासो ये आहूतिव आगे अनत शब्दस्ता यदुवास निश्वासो अग्नोत्र आहुतिव नियाद साम तूत आहूति सम साम्यन तू तो आहूति शनत भाष्ये तो शाथे दिव्य सामयादव च एतु ए तो आहूति सम्य साली स्थित नये योगायुर्ग्निस्थानी हौता च आहुतिनेतृत्वाद भाष्य तू श चर्तज श्रुतिगत शब्द तस्द श्रुतिमय सम इति सद नयती शब्द तस्वास निश्वास आहुति स नयती तस्मा सन ऐसा तो आहूत थी यश्मा चे तो समम नहीं ये तू का अर्थ क्या था ये दोनों अग्निहोत्र के उसे दोनों आहूति वे और, और तू का अर्थ च क्या च करके यशमा चे तो समम नहती ये दोनों समान पहुंचाते हैं सर स्थिति साम्यन नयति साम्य से प्रवृत्त कराता है ये वायु सर स्थिति के लिए जो वायु समान प्रवृतक रहता है यथा अग्निहोत्र होम करता अग्निहोत्र होम करने वाले होम करता है इसी प्रकार जो दोनों आहुति को करता है, हो गया। प्रति समम नाप दोनों आहुति को समम अग्निहोत्र के अधिकरण आहावन अग्नि के स्थान पर लेता है समन्वयती तदव तस्माद् आहुत नेतृत्व आहुति के नेता होने से सवायु होता ही थी। हो गया होता यद होत्र शब्दाध्याण द्वितीय जो अग्नि आहुति समय स होता तो कौन वायु होता है कृति तद विशेष प्रश्न स होता वायु सामान तृतीय वही होता वायु वही समान ये तृतीय जो अग्निहोत्र लेता है वो होता है सामान समान है समान से होते सब प्राण को अग्नि शब्द से कहेगा कथम यह समान से होतृत्व उचित समान कैसे होता हुआ सब प्राण तो अग्नि है पांच प्राण अग्नि तुल्य हो गए तो समान होता कैसे होगा इतिहास उत्तम अग्निस्थानी भाष्य में अग्निस्थानी अग्निस्थानी होता है समान है फिर आहुत आहुति का प्रापक है इसलिए समान होता भी होता चकार अवधारण अवधान होता ही वो होते ही वो अग्नि वायु अग्निस्थानी होने पर भी होता ही है आहुत नेतृत्व स्थिति अग्नि तो चौगति क्षत्र अग्नि अनग्नि समुदाय लाक्षण की त्यता यदि समान होता हो गया तो अग्नि नहीं हुआ अग्नि यदि नहीं हुआ तो सबू प्राण को अग्नि शब्द से कैसे कहा गया आहुति नेतृत्व तृत्ति स्थिति समान आहुति के नेता प्रापक होने समान होता हुआ समान होता होने से तो फिर उसको अग्नि शब्द से कहा गया छत्र छत्रो यान्ति कुछ एक दो छत्र वाले हो दस आदमी चल रहे हैं तो कहते यान्ति छत्री अक्षत्रीय समुदाय को छत्र शब्द से जैसे कहा जाता है यहाँ इस प्रकार अग्नि अनग्न समुदाय में अग्नि शब्द प्रयोग किया गया अन्य तो अग्नि तुल्य है समान अग्नि तुल्य नहीं हो तो होता तुल्य हो गया अग्नि अनग्न का समुदाय में लाक्षण का प्रयोग हुआ अग्न का अवस्थात्रीना उस निःश्वास प्राण अग्नोत्रयपादनाय नोपास प्रयोजन निर्विशेषात्मकरण तद्दर्शना किंत तो इंद्रिया उपमानते प्राणागृति पदार्थशोधनूप से ज्ञान स्तुतिरव अतच भाष्य समान होता में।, में रहने वाले उच्छवास निश्वास प्राणा नाम तीनों अवस्था में जागृत स्वप्न सश्रुति तीनों अवस्था में होते है अग्निहोत्र अवयत्व संपादनाय न उपासना प्रयोजन यहाँ उपासना उसका प्रयोजन नहीं उसमें अग्निहोत्र अवयत्व तो संपादन करना अग्निहोत्र का अवयव जैसे दो आहुति है इसी प्रकार दो आहुति हुई और निर्विशेषात्मा प्रकरण तो यहाँ तो निर्विशेषात्मा का प्रकरण है उपासनादि प्रकरण पहले तीनों प्रश्न में होगी अभी जो चतुर्थ प्रश्न चल रहा है निर्विशेषात्मा निर्धारण करने के लिए तद विधिया दशाच उपासना विधि भी, भी नहीं इसमें तो फिर किसलिए किन्तु इंद्रियाणी उपर मंते प्राण जागृति इंद्रियोपर तो होते है प्राण जागते है इसी प्रकार पदार्थ शोधन रूप से ज्ञान त्वम पदार्थ का शोधन करना त्वम पदार्थ के वाच्य अर्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ ग्रहण करेंगे तो तत्व वाक्य से ज्ञान होगा महावाक्य से त्वम पदार्थ शोधन पहले आवश्यक है इसमें जानना पड़ता है इंद्रिय ऊपरत तो हो जाते हैं प्राण जागते हैं तीनों अवस्था त्वम पदार्थों से विलक्षण इसके निश्चय करने के लिए ये विचार स्तुति अतच्च विदुष स्वापोपी अग्निहोत्र हवन एव ऐसे जानने वाले जो सो जाते है सोने पर भी वो अग्निहोत्र हवन तुल्य हो गया क्योंकि वो उसका श्वास अग्निहोत्र आहुतिल्य ऐसे जो ज्ञानी तो पदार्थ है जिसको है तव पदार्थज्ञान जिसह स्वापोप्होत्रवनमें ये स्तुति पदार्थज्ञान ज्ञान का की स्तुति अग्निहोत्र अवयवस उपासना प्रयोजन न कि स्तुति किंतु इंद्रिया उपरमें प्राणागृति सर्वदा हाष्य में तस्मा विद्व नकर्मी इतव मंत्यभिप्रा ये विद्वान्व पदार्थ की ज्ञाता अकर्मी नहीं ये समझना सर्वदा भूतानि इति सर्वदा भूतावंपतिदा सर्वाणी भूतावेक में सर्वानि सर्वाणी भूता नहीं विचिन्नते व्यापार करने पर भी सप्ति सोते वाज संीकाजसने के प्राणस्थित चक्षुषित इत्यादि नर्व प्राण व्यापारेश प्रत्येक अग्निचित दृष्टि विधाय प्रत्येक प्राण व्यापार में अग्निचयन अग्निचित व्यापार दृष्टि करने के लिए विधान किया गया दृष्टिमत तो इस उपास का सर्वाणी भूता स्वाप काले भी चयन करवं थी सब स्वप्न इसके निद्रा काम करते चयन करते एसे, एसे है सात दृष्टि स्तुता ऐसे ऐसे जो अग्निता दृष्टि है प्राण व्यापार में तो स्तुति की गई तद्वद हाँ यहाँ यहाँ भी इस प्रकार स्तुति के लिए ही ऐसे जो तम पदार्थ ज्ञान उसकी ज्ञान की स्तुति के लिए ऐसे जो ज्ञानी उसके स्वापी अग्निहत्र तुल्य है अत्रि जागृसु प्राणाषु उपसंहृत बाह्यक अग्निहोत्रफल स्वर्ग ब्रह्मजीगमीस मनोअमान जागृति यजमत कार्यक्रम प्राधान्य सव्यवहारा स्वर्गम ब्रह्म प्रति प्रतिदम मन कल्य है जागृसु प्राणाषु प्राणरूप अग्निजगृत व्यापार करते हैं उपसमृत बाह्य करणानी विषयाश्च स्वप्न काल में बाह्य करण को उपसंहार करके विषय के साथ अग्निहोत्र फल में वो स्वर्गम अग्निहोत्र का फल जैसे स्वर्ग होता है इस प्रकार यहाँ भी फल सदृश हो गया ब्रह्म जीगमशु जो जानना चाहता है मनो हो बाब यजमान मन हो गया यजमान का गया मन स्वप्न काल में मन रहता है बाद में फिर ब्रह्म में लीन हो जाएगा यजमान वत कार्य करने सुंद्र में प्रधान <coughs> यजमान प्रधान व्यवहार करने के लिए जैसे मन प्रधान करता है स्वर्ग मे जैसे अग्नोत्र स्वर्ग या ब्रह्म के प्रति जाता है यजमान मन इसे कल्पना करते हैं ठीक है अत्र मनो यजमान कल्पहित अन्य मन यजमान इसे कल्पना किया जाती है तत्कल्पना के हेतु द्व जमानवत यजमान, यजमान कार्य करने से प्राधान्य सम व्यवहार जैसे यजमान व्यवहार करता प्रधान करता है इसी प्रकार हेतु एक हेतुदेम यजमानवध कार्यक्रम व्यवहार करता है और स्वर्गम एवं ब्रह्म प्रति जाना जाता है जागृतु प्राणाग्निशु उपसृत सब उपस करण को अग्निहोत्र फल जैसे स्वर्ग रूप ब्रह्म को जानना चाहता है मन अतः स्वप्न काले विषया कर्णन च उपसृत स्वप्न काले विषय करण उपसंहृत हो जाते हैं मन जागृति मन रहता है प्राधान्य में स्व्यापारम कुरते अपने व्यापार करता हुआ रहता है अग्निहोत्र फलम अग्निशु चमन यहाँ स्वगरूप ब्रह्म को जाना चाहता है मन सुश्रुति काल में इत्यान्या भाष्य यजमान इव शब्द द्रस्व्य हो मन को यजमान का यजमान मन कलपति तो मैं यजमान मन यजमान कर्य मनो यजमान मनोह वाव ये है ह वाव शब्दन तत्प्दम ये प्रसिद्ध है इष्ट फलम याग फलम यागफलमे उदान वायु इष्ट फल याग फल हो गया उदान वायु उदाहरण उदाहरण निमित्त मरणान मरण होने पर उदाहरण के द्वारा उत्क्रमण होता है यागादि फल प्राप्ति ही मरण के बाद यागा फल प्राप्त होता है उदाहरण निमित्तक तस्य तन उदान है उसका निमित्त हो गया फल प्राप्ति का कारण कार्य उपचार कार्य का उपचार कर दिया उदान है कारण उसमें कार्य कर दिया वो या इष्ट फल उदान कर दिया इष्ट फल प्राप्त तो होता उदान के निमित्त उदान है कारण कारण होने पर उसमें कार्य इष्ट फल कार्य रूप से गौण प्रयोग कर दिया इष्टफल उदाहरण वाय इष्टफल तो न कल उदाहरण न के केवल मरण द्वारा यागफल प्रापक उदाहर से उदाहरण याग फल प्रापक तो है मरने के बाद मरने के द्वारा इतने मात्र नहीं किन्त आनंद से अन्यान भूतानी श्रुते ये श्रुति कहती एक आनंदस्य जो आत्मा रूप आनंद है ब्रह्म आनंद है इसके मात्रा अंश को अन्यान भूताने उपजीवंत उसके प्रतिब तुल्य तुल्य विशेष जो सुख होता है बिंब रूप आनंद के प्रतिब तुल्य उसके मात्र अंश सदस्य इसको से? तो ही से सर्व याग सर्वयाग फ ब्रह्मात्मक जितने याग फल सुख विशेष है सब ब्रह्मत्मक है मुख्य ब्रह्म ही सुख है उसके अंश सब सुख है याग फल भी जो सुख हो भी ब्रह्म के अंश होने से सब ब्रह्मात्मक तद ब्रह्म प्रापक तो उसी ब्रह्म रूप आनंद का प्रापक है उदान। अहर अहर इष्टफल प्रापक उदाह प्रतिदिन इष्टफल उदान हो गया प्रश्न पूर्वक इन याग फलमे उदाहन उदाहन निमित्त इष्टफल प्राप्ति इष्टफल की प्राप्ति उदानी क्या न होता है मृत्यु की बात है अब प्रतिदिन भी ब्रह्म प्राप्ति करते ब्रह्म इष्टफल आनंद रूप ही कथम सउदान मनाख्यम यजमान मन नाम का यजमान है स्वप्न वृत्ति रूपादी पच्चाव्य स्वप्न वृत्ति में मन रहता है स्वप्न अवस्था में उसे हटा करके सुस्वती काल में अह प्रतिदिन सुरस्ती काले स्वर्गम ब्रह्म अक्षर गयी स्वर्ग तुल्ह अक्षर ब्रह्म उसको प्राप्त कराता है उदान भाई मनो को अथवा तो उदान हो गया स्वर्गम स्वर्गम शर्गam एव इत स्वर्गमेव स्वर्ग ही आंसु कै सर्व याग सर्वफलात्मक स्वरूप ब्रह्म अक्षर गम्य ब्रह्म आनंदरूपे सर्वयागफफल जितने आनंदरूप ब्रह्मात्मक आनंदस्वरूप यद्यपि अहर ब्रह्म प्राप्तिग साध्या प्रतिदिन ब्रह्म प्राप्ति सुश्रुतिवस्था में वो तो याग साध्य नहीं क्योंकि यागरहिता ताप्ते हैं याग नहीं करने वाले भी सुश्रुतिवस्था में जाते हैं तथा ब्रह्मणव सर्वयागफ फल ब्रह्म ही ब्रह्मयागफल यागफलानंद है याग आनंद आन। ब्रह्म ही है। ब्रह्म क्याश तत्क प्रापक उ इष्टफल याग यागफल प्रापक उदान ही इष्टफल प्रापक इसलिए आनंद प्राप उदाहन नच चाहन से कथन तत्पकमत शख्यम उदाहन के से प्रापक सुख प्रापक इष्टफल प्रापक ये न संकमारी चारिति सुनाडी में विचार करता है मनस्त नाड़ी में प्रवेश ब्रह्म स सड़ी में मन को प्रवेश मतलब उदान वायु मन को में प्रवेश कराके तद्गत तदगत ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म को प्राप्त कराता है सुसूचिव स्थानी इसे कहा गया है इसलिए यह फल स्थानीय उदाहरण हुआ होवा आरभ्य गारहपत्यो अपन से कहा आरंभ करके मनोह व यजमान अन्तेन ग्रंथेन विद्वान अकर्मी नवतीयते ऐसे जो स्व पदार्थ ज्ञानता है वो अकर्मी नहीं सोने पर भी अग्निहोत्र आहुति चलता है आहुति प्रदान होता है ये स्तुति की गई इतम अस्तु एवं ऐसा हो तत्र अग्निहोत्र आदि कर्म प्रतीत उदाहरण से याग तुक्तेस्तु न तत्ल तत्र आ प्रतीत अग्निहोत्र कर्म की प्रतीत होती है आहुति में वो तो ठीक है किंतु उदाहरण याग फलस्थानीय जो कहा गया इसमें उदाहरण से याग फलस्थानीय उक्तस्तु न तत्फल विद्वान अकर्मी नवती जो कहा गया इसका फल नहीं तम अप्रतीत है तत्र कर्म की प्रतीत नहीं होती इष्टफल में उदान जो कहा है उसमें कर्म की प्रतीत नहीं होती इसे विद्वान अकर्मी इस प्राप्त नहीं होता है इष्टफल में उदान कहा गया तो इसमें कुछ कर्म नहीं है एवं विदुष श्रुत्रादि उपरम कालाद आरभ्यूत्र आदि जब उपर तो हो जाते हैं वहां से लेकर के यावत सुप्तोत्थित होती स्वप्न अवस्था में जाएगा सरस्वती में फिर जगेगा ताबत सर्वयाग फलानुभव सर्व याग फल अनुभव होता है न अभिदुषा में व अनर्थाय अज्ञानी का जैसे अनर्थ अनर है अनर नहीं सश्रुति ये विद्वता स्तूति है ये ज्ञान की स्तुति है अज्ञान की निद्रा तो है किंतु ऐसे ज्ञानी सुरश्रुति में जानी पड़े वो अनर्थ नहीं ठीक है विद्वता सूत्र स्वप्ने ऊपर मनते जागृति इत्या यही विद्या ये विद्या है स्वप्न में सूत्रादि व्यापार सुपरत हो जाते हैं विषय के साथ प्राणाग्न जगते ही ऐसे करके क्रम से तम पदार्थ का ज्ञान होगा तो पहले इतनी विद्या है विद्या जागरण सूत्रादिंद्र धर्म इसी विद्या में क्या होता है जागरण सूत्रादिंद्र का धर्म ही और शरीर रक्षण प्राण का है प्राण धर्म न आत्मधर्म आत्मा धर्म नहीं इसी प्रकारी प्रकार तम पदार्थ विवेक रूपत् तम पदार्थ का विवेक है क्रमश तम पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान होगा तो वाक्यर्थ ज्ञान होगा तो तम पदार्थ विवेक की अतव प्राण जागरण से अविद्व साधारण कथम विद्वत स्तुतिर शंका निरस्ता प्राण जागरण ज्ञानी अज्ञानी सौम्य प्राण जागृत जाग्र स्वप्न सुश्रुति में प्राण चलते हैं तो ज्ञान अज्ञान साधारण तो विद्वता की स्तुति कैसे ये शंका की निरस्त हुई तस्से एवं भूत विवेक भाव इतने अंतर है अज्ञानी में से विवेक नहीं ज्ञानी जानता है यह इंद्रियों का उपरम होता है निद्रा निद्रावस्था में और प्राण अग्नि चलते है उनका ही धर्म है देह रक्षण ऐसा विवेक जानता है और नहीं जानता है इसलिए ज्ञान की स्तुति न न विद्या प्रकरण विदुष सूत्रदादी सर्वती विधीयता किं स्तुत्या विद्या का प्रकरण है ज्ञान का प्रकरण है तो इसे ज्ञानी श्रुत्रादि ज्ञानिका स्रोत्रादपरमाद होता है इस विधान करो स्तुति से क्यों, क्यों। ये आशंक्य विद्वत्त साधारण स्वयं नीधियम ये सूत्रादिक उपरम प्राणाग्न जगते रहना बसा ये तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों का अपने आप होता ही उसको विधान कैसे करेंगे पूर्वी कहता है इसे विधान करो सत्र उपरम प्राणाग्नि का जागरण ज्ञानी के होते हैं ऐसा विधान करो क्यों विधान नहीं होगा विधान जो अपने आप होता, होता है उसमें अज्ञानी अज्ञान सब का होता है वास्तव में न ही विद श्रोत्र प्राणाग्नि व जागृति विद्वान का ही सोत्र व्यापार से उपर होते प्राणाग्न जागते रहते इतनी बात नहीं जागर स्वप्न है और मन स्वातंत्र अनुभव अरह सुश्रुतम प्रतिपद्ध जागर स्वप्न में मनोस्वत को जाता है ज्ञानी का ही माना जाता है ऐसा नहीं है ज्ञान या ज्ञान समान है इसलिए यहाँ विद्वता की स्तुति है विद्वता स्तुति रेव भाषा में समान ही सर्व स्वप्न सुश्रुति का मन सब जागर से स्वप्न स्वप्न से सुसुति सुसुपति से स्वप्न आग्र फिर जागरण इस प्रकार सब प्राणी में चलता होता है अथो विद्वता स्तुति रे वहाँ विद्वता की स्तुति है ज्ञान की स्तुति ठीक है सोत्राधिकम पर देवे मन से एक ही भवती पर देवे में मन में एक हो जाते हैं सपन अवस्था में श्रोताधिपन व्यापार नहीं करते है प्राणाग्नि जागृति प्राणाग्नि तीनों अवस्था में देह रक्षण करते जागते है अनुपरत व्यापार व्यापार से उपरो तो नहीं होते यहाँ तव पदार्थ से विवेक रूप ज्ञान विवक्षित तम पदार्थ का विवेचन करना ये देह इंद्रिय से भिन्न है प्राण से भिन्न है देह से भिन्न है ऐसे क्रम से तम पदार्थ ज्ञान विवक्षित तज ज्ञान गारह पत्यो वा अपान इत्यादि नहपत्य अपान है इसे कह करके इसे अग्नि आदि कह करके ज्ञान की स्तुति ही इस प्रकार से यहाँ कोई उपासना नहीं तृतीय प्रश्नोत्तर अत्र सर्व पश्यच तृतीय प्रश्न का उत्तर है सर्व पश्यच यद यद्ध कतर देव सब पश्यति पश्य तृतीय प्रश्न है स्वप्न कौन देव देखता है इसका उत्तर इति तदा अत्र उपरत सत्र आदि अपने व्यापार करते है प्राग सुसुद प्रतिपत है सुशुप्त प्राप्ति के प्राप्ति के पहले ये तस्मिन अंतरालय ऐसा देव स्वप्न देखता है मनूपदेव में स्वप्न ये सदैव अत्र स्वप्ने महिमा नुभवती महिमा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है यदम दृष्टम अनुप्यती जो देखा गया बार बार उसको ही देखता है वासना से श्रुतम अनुस्मृति अनुसुनती बार बार सुना गया उसी वासना से स्वप्न अवस्था में सुनता है देश दिगंतरीश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः जो अनुभव क्या है फिर उसको ही पुनः पुनः प्रत्य बार बार फिर अनुभव करता है चिष्टम चुतम चुतम च अनुभूतम च अनुभूतम च जो दिखा गया है उसको भी सपने में दिखता है अधिष्टम चिष्टम का है तो अत्यंत अदृष्ट दिखता है नहीं इस जन्म में, में नहीं दिखा गया अन्य जन्म में दिखा गया उसको अदृष्टम का क्योंकि अत्यंत अदृष्ट संस्कार नहीं होगा तो स्वप्न दर्शन नहीं होता है सपन में कुछ अदृष्ट दिखता है तो कुछ इस जन्म में दिखा कुछ अन्य जन्म में दिखा है श्रुतम च्रुतम च जो सुना हुआ इस जन्म में पशुता का अर्थ इसी जन्म में सुना नहीं गया अन्य जन्म में सुना गया अनुभूत अनुभूत जो अनुभूत है उसको सपने में दिखता है जो अनुभूत अनुभूत नहीं है अर्थात तो अन्य जन्म में अनुभूत उसको भी दिखता है और कभी कभी संस्कार मिल करके भी देखता है अपने सिरच्छेद कभी अपने नहीं देखा है मर जाने के बाद मर गया सिर धड़ अलग पर मरता है तो इसी प्रकार किन्तु वहाँ अन्य का पशु आदि का सिरच्छेद देखा है अपना शरीर देखा है तो इसे मिलकर भी कभी सपना हो जाता है जो दिखा गया अत्यंत तो अदृष्ट का नहीं होता है इसलिए अदृष्टम अश्रुतम जो है उसका अर्थ करेंगे भगवान भाष्यकार इस जन्म नहीं दिखा गया इस जन्म सुना नहीं गया किंतु अन्य जन्म दिखाया गया सच सच सत विद्यमान पृथ्वी जल आदि असत मरुमरीचिक आदि सर्वम पश्यति सब कुछ सपन में दिखता है सर्व पश्यति ये सर्व रूप हो जाता है मान अत्रौतम पदम गृहत व्याच्ठिक अत्र मंत्री उसका अत्र उपरतेस सूत्रसु उपरतेस इत्यादि अंतराल उपरत सूत्र देह रक्षाई जागर सु प्राणादि सु प्राग्रुति प्रति पते ये तस्वीर अंतरालय यहाँ तो अत्र अर्थ हुआ ऐसा देव अर्घ रश्मी व्रत सूर्य की किरण जैसे स्वात्मा स्वत्राधिकरण अपने में शत्राधिकरण समृत होगी जैसे सूर्य के रश्मि अर्थ होने पर उपसहृत होकर के आदित्य मंडल एक हो जाते हैं स्वप्न महिमानम अनुभूति महिमानम विभूति ऐश्वर्य को अनुभव करता है विषय विषय लक्षण वही स्वप्न में विषय हो जाता है विषय हो जाता है मन ही अनेक आत्म भावगमनमु वही विभूति महिमा है अनेक रूप हो जाता है कल्पित अनेक होता है अनुभवती प्रतिपद्य प्राप्त करता है टीका में विषय विषयाद अनेक भावगमनम विषयी ज्ञान विषय स्वप्न अनेक भाव प्राप्त करता है मन इदत्व्या महत्व स्वप्न महिमान अनुभूति महत्व ही महिमान का महिमा के महत्व महत्व की व्याख्या है व्याख्या है तो मन विषय विषय को प्राप्त कर लेता है स्वप्न दीव से स्वतंत्रे वक्तव्य स्वप्न दृष्टा जीव है स्वतंत्र देव शब्दित मन सदुक्ति स्वप्न मनोधर्म न आत्मधर्म जीव है स्वतंत्र स्वप्न दृष्टा कहना चाहिए देव स्वप्न देखता है अह देव सपने महिमा नाव सन मन आई सपन दर्शन जो कथन क्या है उसका अभिप्राय क्या है प्रयोजन आत्म धर्म आत्मा का धर्म नहीं आत्मनित्व तो आरोप तो मात्रम लोक से लोक आत्मा में आरोप करता है जागृत के द्रष्टुत्व जैसे आरोप करता है सपन में दस्तुत्व आत्मा में आरोप करता है सपन आ, आत्मा का धर्म ऐसे आरोप करता है इति करेंगे संका का उत्तर दे करके यही कथन करना है केवल आत्मा में आरोप किया जाता है सपनों को आत्मा का धर्म नहीं, जागर सपना नहीं। है जागरूक स्वप्न सोच आत्मा के धर्म है ही नहीं आरोप किए जाते ननु महिमा अनुभवे कर्ण मनु अनुभवी तो में मन जो अनेकाकार हो जाता है कोई महिमा का अनेककार का भवन का अनुभव करने के लिए मन होगा कर्ण अनुभव करने वाले जीव तत्क स्वतंत्र अनुभव थी तू चेत है मन तो गया कर्ण अनुभव करने वाले जीव है और मन अनुभव करता है उसको करता स्वतंत्र करता स्वतंत्र अनुभूति किसे कहते हैं स्वतंत्र ही क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ जीव ही स्वतंत्र है मन तो उसका कर्ण है मन कैसे अनुभव करता है कर कहा गया करता है ये प्रश्न है उत्तर देते नहीं दोष ये दोष नहीं, से से <coughs> तो नहीं है क्षेत्र से तत्व उपाधि क्षेत्र स्वतंत्र ही मनोपाधि के कारण ही स्वतंत्र कर्तृत्व है न ही क्षेत्र ज्ञा परमा स्वत सपीति जागृति जो क्षेत्र है सर्व को देखने दे जानने वाला सर्व से विलक्षण चेतन परमात्मा सोता है स्वतः न जागता है वो मनो को लेकर के जागरण जागरण स्वप्न व्यवहार होता है औपाधि के क्षेत्र इसलिए आरोप वास्तव क्षेत्र धर्म कुश मनोपाधि मनोपाधि तनोपाधिवपनश जागरण स्वप्न क्षेत्र में मनो की उपाधि उक्त बाजसने गया सधि स्वप्नभूता ध्यालायती व इत्यादि धी के साथ बुद्धि के साथ स्वप्नभूता स्वप्न हो करके सधि का बुद्धि के साथ स्वयं नहीं होता है बुद्धि उपाधि स्वप्न होकर के ध्यान करता जैसे चलता जैसे लीलायती अत्यर्थम चलती तस्मात मनस विभूत होवे है स्वातंत्र वचनम न्याय मन विभूत अनुभव के लिए स्वतंत्र ये सदैव महिमान पश्चिम स्वप्न अनुभवती जो कहा गया न्याय अनुपेतम टीका में बाह्य इंद्र युक्त मनोपाधि कृतम जागरण बाह्य इंद्रिय के साथ मनोरूप उपाधि कृतम जागरण जागरण भी मन है और उसके साथ बाह्य इंद्र भी केवल मनोपाधि कृत स्वप्न और स्वप्न में बाह्य इंद्र उपरत तो हो जाते हैं केवल मनोरूप उपाधि कृत स्वप्न आत्मा में आरोप होता है स्वप्नस्य स्वप्न से अंत करण परिणाम श्रुतौ सामना द्रष्टव्य सधी स्वप्न भूतवा स्वप्न हो कर के स्वन से मन परिणाम मन मन का परिणाम ही स्वप्न है मन ही स्वप्न में दृश्य दर्शन आकार दिखता है स्वप्न भूतवा बुद्धि के साथ स्वप्न हो करके इसे कहा सधी पाठ है कहीं कहीं सही ऐसे पाठ है कारण कान। साधी स्वप्न सही स्वप्न स्वयं ही स्वप्न हो करके स्वप्न भूता में इसमें समझना नुति विभूत अनुभव ने मन स्वातंत्र वक्तु न सको श्रुतियंतर विरोधापति किन्तु अभी शंका करती यह जो श्रुति है स्वप्न महिमान अनुभूति तो कहा गया है और सदी स्वप्नभूता ध्यायती वी सदी के में यह श्रुति विभूत अनुभव करने में मानव के स्वातंत्र नहीं कह सकती है अन्य श्रुति का विरोध हो जाएगा अन्य श्रुति है अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति श्रुति है इसको पुरुष को स्वयं ज्य कहा गया स्वप्न बता में उसी श्रुति का विरोध हो जाएगा यदि मन स्वतंत्र होकर विभूति अनुभव अपने दर्शन करे अत्र देव शब्द न क्षेत्र शंका करते यह से मन स्वतंत्र होकर करके देव मन देव स्वप्न महिमान होती मन स्वतंत्र होकर करके अनुभव करता है यह ठीक नहीं है मन को स्वातंत्र श्रुति नहीं कस महिमा विभूति अनुभव करने के लिए क्यों अत्र पुरुष स्वयं जी कहा स्वप्न काल में अन्य कोई प्रकाश है ही नहीं जागृत काल में सूर्य चंद्र आदि प्रकाश हो जाते जाते नहीं है तो आत्मा होगा स्वयं ज्योति सिद्ध होने के लिए अन्य कोई ज्योति प्रकाश का कारण कोई है नहीं तो आत्मा केवल ही स्वयं ज्योति जो सवन दिखता है और मन भी जदि रह जाएगा मन रूप ज्योति प्रकाश रूप हो गया तो स्वयं ज्योति आत्मा सिद्ध कैसे होगा इसका विरोध होने से मनो स्वतंत्र होकर के स्वप्न देखता है अनुभव करता है ये ठीक नहीं है ऐसा शंका करते हैं। इसलिए देव सद से क्षेत्र कहा गया तस्व स्वतः स्वातंत्र क्षेत्र स्वतंत्र ही ये इतने शंका करता है पूर्व पूर्वी मनो उपाधि सहित स्वप्न काल क्षेत्रज्ञ से यदि क्षेत्रज्ञ स्वप्न काल में तो रहता है किन्तु मनोरूप उपाधि सहित होगा तब स्वयं जतुष्ठ बाध्यते कोई लोग कहते स्वप्न काले में मनोरूप ही यदि रहे क्षेत्र में जो स्वयं ज्योतिष श्रुति में कहा गया उत्तरायम पुरुष स्वयं ज्योति वाक्य के द्वारा इसका बाद हो जाएगा ऐसा कोई लोग कहते हैं इसका निराकरण करेंगे ठीक है हमें स्वयं ज्योतिष बोधक स्तुति स्वयं ज्योतिष बाध्य तो स्वयं ज्योतिष का बाद हो जाएगा ज्योतिष का बाद किस हो जाएगा कोई स्वयं ज्योतिष जिसमें तो वैसा रहेगा और कोई किसके साथ रहता है कुछ होगा तो उसका बाद क्यों हो जाएगा स्वयं ज्योतिष बाद स्वयं ज्योतिष श्रुति का श्रुत्य बात हो जाएगा बोध स्वयं ज्योतिष को बोधन करने वाले श्रुति का बाद दीपा नाम वास्तव से तस्वी बा द्वितीय रहने पर भी दीपादी नाम द्वितीय रहने पर भी दीपा में प्रकाश रहता है वास्तव से जो वास्तव है उसका बाध क्यों हो जाएगा वास्तव का बाद नहीं हो सकता है बाबा तो उसका बोधक श्रुति का बाद करना जो वास्तव उसका बात नहीं होगा इसलिए वास्तव का बाद नहीं हो सकता है तो उसका बोधक श्रुति का बाध हो जाएगा इति अत्र की मन सत्य ज्योति से मनस्य विद्यमान इसके ऊपर तन्न कर निराकरण करना है यहाँ शंका भी देव स्वप्न महिमान अनुभव इसमें सिद्धांत ने कहा मन स्वतंत्र ही स्वतंत्र होकर विभूत अनुभव करता है सिद्धांत यदि स्वप्न काल में मन भी रहे क्षेत्रों के साथ मन रूप उपाधि रहे तो फिर क्षेत्र आत्मा स्वयं ज्योति कहने वाली श्रुति अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिवती इस श्रुति का बाद हो जाएगा इसलिए क्षेत्र देव शब्द से क्षेत्र ज्ञा लेना वही स्वप्न दिखता है ये अर्थ करना चाहिए इसे शंका है निराकरण करेगा अभी ये इसके ऊपर विकल्प करते तक की मनस यदि स्वप्न अवस्था में मन रह जाए ज्योतिरंतर से मनस्य अन्य ज्योति हो मन आत्मा तो ज्योति प्रकाश है उसे मनोरूप अन्य ज्योति रह जाने से जैसे जागृत काल में अन्य ज्योति रहने से आत्मा को स्वयं ज्योतिष बताने को सरल बता नहीं सकते सरल रूप से बोध नहीं हुआ क्योंकि अन्य सब प्रकार से स्वप्न अवस्था में बताते हैं। क्योंकि स्वप्न अवस्था में अन्य बाह्य ज्योति नहीं रहते हैं तब आत्मा स्वयं ज्योति तो मनो रहेगा तो ज्योति यदि अन्य ज्योति रह गया तो आत्मा न स्वयं ज्योतिष बोधन न सक्यम तो आत्मा में स्वयं ज्योतिष ज्ञापन क्या जा नहीं सकता है इसलिए श्रुते है कार्य से बोधन श्रुति का कार्य है ज्ञापन ज्ञान करना श्रुति का जो कार्य ज्ञान करना आत्मा में स्वयं ज्योतिष ज्ञान करना उसी बोधन का बाद अभिप्रेत है पूर्व जी को सिद्धांत पूछता है जो ज्ञापन करना उसका बाद हो जाएगा तथा श्रुति स्वयं ज्योतिष बोधन नहीं करा सकती क्योंकि स्वप्न में मनोरूप एक ज्योति रह गया ज्योति रह जाने से श्रुति अत्र पुरुष स्वयं ज्योति श्रुति आत्मा में स्वयं ज्योतिष का बोधन नहीं करा सकती है ये कहना चाहते हो एक विकल्प उत्तर बोधन रूप कार्य सिद्धि अर्थम अथवा ज्ञापन करती दिए बोधन रूप कार्य आत्मा स्वयं ज्योति है इसे श्रुति बोधन करती दिए वो कार्य की सिद्धि के लिए स्वप्न में मन का अभाव विवक्षित हो श्रुति में ये विवक्षित है स्वप्न में मन नहीं रहता है तब तो आत्मा स्वयं ज्योति इससे बोधन हो जाएगा ये दो विकल्प गया आत्मा अत्र पुरुष स्वयं ज्योति इसे कहा गया है अत्र पुरुष स्वयं ज्योति कहने से स्वप्न अवस्था में आत्मा को स्वयं ज्योति कहने के लिए यह अभिप्राय होगा अन्य कोई ज्योति नहीं है इसलिए स्वयं ज्योति आत्मा जिससे स्वप्न दर्शन होता है ये स्वयं ज्योतिष श्रुति सुत, बोधन कराती है यदि स्वप्न में मनरूप एक ज्योति रह जाए तो प्रथम विकल्प में कहा तो श्रुति अत्र पुरुष स्वयं ज्योति श्रुति आत्मा में स्वयं ज्योतिष का बोधन नहीं करा सकती है तो श्रुति का कार्य बोधन का बाद हो जाएगा ये एक प्रथम विकल्प है दूसरा विकल्प बोधन नहीं कराएगी उसका बाद हो जाएगा अथवा ज्ञापन कराती है आत्मा स्वयं ज्योति बोधन रूप कार्य सिद्धि के लिए ये श्रुति का अर्थ मानना पड़ेगा सप्न काल में मन का अभाव विवक्षित है ये द्वितीय विकल्प ततश्च तत्य श्रुति अर्थ बाद आज मन रहेगा तो थ का बाद ना आद्य प्रथम विकल्प कहेंगे का, का कार्य बोधन ज्ञापन करना बाध वो ठीक नहीं है मन से सत्य अभी एवं तरही वक्ष्यमान रीत्या मन सदस्य ज्योतिष आयुगा एन आत्मनिव स्वयं ज्योतिष ज्योतिष से बोधित सक आदित्य मन रहने पर भी आगे कहेंगे एवं तरही वक्षमान रीत्या अठावन प्रश्न आएगा मनुष्य दृश्य तो न मन स्वयं दृश्य हो जाता है स्वयं मन दृश्य हो जाने से ज्योतिष तो स्वयं प्रकाश नहीं हुआ मन ही सपन दृश्य बन जाता है इसलिए आत्मा ही स्वयं ज्योतिष है इसको बोधन क्या जा सकता है इस अभिप्राय से सिद्धांतिकता है और ठीक नहीं है ये प्रथम विकल्प है सूत्यर्थ का बोधन नहीं हुआ ये बात नहीं सूत्यर्थ का बोधन हो जाएगा और द्वितीय कहेंगे मन का अभावित है न द्वितीय तो तदाने मन में मन का अभाव है ये श्रुति का अर्थ ही नहीं श्रुत्यर्थ परिज्ञान करता भ्रांति जो लोग कहते हैं काले में मन भर पर स्वयं ज्योतिष बोधन का बाद हो जाएगा श्रुत्य अर्थ बाद हो जाएगा इनका कहना कि कहने का कारण क्या है श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान करता भ्रांति श्रुति के अर्थ के ठीक ठीक ज्ञान नहीं होने के कारण उनकी भ्रांति भ्रांति से कहते यह श्रुति का अर्थ नहीं की मन का अभाव स्वप्न अवस्था में आत्मनि स्वयं ज्युष्ट आत्म व्यवहार में स्वयं करना के द्वारा यह व्यवहार से प्रकाश्यादि सापेक्ष आत्मा स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश है कोई प्रकाश्य नहीं रहेगा तो प्रकाश कैसे होगा प्रकाश कहने के लिए प्रकाश्य चाहिए प्रकाश सापेक्ष प्रकाश है प्रकाश्य वस्तु है सपन में मन प्रकाश्य होता है प्रकाश्य सापेक्षित तो प्रकाश आदि से प्रकाश वस्तु के साथ प्रकाश्य वस्तु के साथ प्रकाश का संबंध ये होने पर ही प्रकाश सिद्ध होगा तस्मिन सत्यव तद तो साधन प्रकाश रहने पर ही स्वयं प्रकाशत्व तो का बोध हो जाएगा नहीं तो स्वयं प्रकाशत्व का बोध नहीं हो सकता है मन आदोच सत्य वो मन आदि मन हो दृश्य रूप से परिणत होता है सपन में उसके साथ प्रकाश का आध्यात् सम्बन्ध है ऐसा अनुपर तद बोध ही तुम शक्य थे तद काम ज्योतिष आत्मा में ज्ञापन किया जा सकता है न अन्य प्रकाश नहीं रहेगा तो स्वयं ज्योतिष का बोधन नहीं होगा इसलिए मना अभाव नवक्षित सूत्र में मनादि का अभाव विवक्षित नहीं है तो तथा सभी तद सकते है अभाव हो जाएगा तो आत्मा स्वयं प्रकाश इसे बोधन नहीं होगा इसमें कहा भाषण में यश्मा स्वयं ज्योतिष आदि व्यवहारोपी आ मुख्या तो सर्व अविद्याषय मनाद उपाधि जनित आत्मा में स्वयं ज्योतिष व्यवहार स्वयं जोष का साधन करना स्थिति के द्वारा आ मुख्या तो मुख्य होने तक जो व्यवहार सर्व अविद्या अविद्या विषय आत्मा को जो स्वयं प्रकाश कहते हैं जितने व्यवहार है आत्मा में सब अविद्यावे अद्वैत शब्द अकर्ता शब्द ये जितने शब्द प्रयोगता सब अविद्या आम मुख मुख्य होने तक उसका हो व्यवहार होता है अज्ञानी की निवृत्ति के लिए उसको शब्द से कहना पड़ता है और जब वह मुख्य होता है तो ज्ञान हो जाता है उसके बाद उसका व्यवहार नहीं होता है स्वरूप हो, अन्य कुछ नहीं उसे अत्रित और जो ज्ञानी व्यवहार करता है वो बाधित अनुवृतिया अज्ञानी की दृष्टि से ज्ञान होने पर जो व्यवहार दिखता है अज्ञानी दृष्टिया ज्ञानी अपने को देह आदि से भिन्न मानता है व्यापक उसमें कोई व्यवहार नहीं होता है अरो विधेयक अवल होने पर तो प्रश्न नहीं जीवन मुक्त होने पर भी जो व्यवहार होता है वो आविध्य का जो व्यवहार की अपने दृष्टि से नहीं और की ही होता है मन आदि उपाधि जनित उपाधि जनित ही व्यवहार होता है सैन्य आदि व्यवहार उपाधि के कारण होता है उपाधि का वास्तव नहीं है भद्रम पशेम चुला